29 वा अध्याय भगवती श्रुति कहती हैं हरे हे ओमम समद्धो अंजन क्रेदरम मतीनां कृतमग्नय मधु मत््वेन वमानह वाजी वाहन वाजीनम जात वेदवक्षिप्रियमा सदस्थम अर्थात हे अग्निदेव आप समिधा को आंजिए आप मतमान के हृदय में प्रिय भावों को भी देवों तक पहुंचाइए आप मधुर घी का सेवन कीजिए आप सर्वज्ञ हैं आप हवि वहन करके बलशाली देवों को उसे भेंट कीजिए हे अग्निदेव आप देवताओं का पत घी से आंज दीजिए आप देवताओं को हभी से आप प्यायित कर दीजिये। आप सातों दिसाएं सीच दीजिये। आप यजमान के लिए स्वधा धारिये। पुना भगवती खुर्ति कहती है। हरेहे ओम ओम एड़श्चा से बंधश्चा बाजिन। ना सुष्चा से में धश्चा स� साजो साह प्रीतम वह्निम् बहतु जातवेदाह हे अग्निदेव आप सर्वज्ञ हैं आप वसुओं से प्रेम रखते हैं आप प्रीति पूर्वक अग्नि को ले जाने की कृपा कीजिए आप अन्न को पवित्र कीजिए आप वंदनीय हैं देवताओं से युक्त अदिति देवी प्रसन्नता सहित सविता देव को धारण करें अदिति देवी का कुस्क का आसन विस्तृत है अदिति देवी सुखदाई है अदिति देवी पृथ्वी पर अपनी विशालता से फैली हुई है देवी के द्वार सौभाग्य दाता हैं बहुत स्वरूप वाले हैं पंख के आकार वाले हैं खोलते और बंद करते समय उदात्त ध्वनि करते हैं ऋषि शति और कवियों द्वारा खोले जाने पर वे सुकर होते हैं हे रात प्रदीप हे उषा देवी आप सुवर्णमयी हैं आप श्रेष्ठ शिल्पी हैं आप ऋतु की योनि हैं हम यहां आपको स्थापित करते हैं आप मित्र देव और वरुण देव के बीच भ्रमण करती हैं आप यज्ञ का मुख हैं आप यज्ञ को ज्योतिरित करने वाली हैं दोनों देव प्रथम वंदनीय हैं सारथी युक्त रथ वाले हैं श्रेष्ठ वर्ण वाले हैं आप सभी भोंों को देखते हुए जाते हैं आप यजमानों को उनके प्रिय कामों में प्रेरित करते हैं आप दिशाओं और प्रदेशाओं को प्रकाशित करते हैं दोनों देव प्रथम वंदने हैं सारथी युक्त रथ वाले हैं श्रेष्ठ वर्ण वाले हैं आप सभी भुवनों को देखते हुए जाते हैं आप यजमानों को उनके प्रिय कामों के लिए प्रेरित करते हैं आप दिशाओं और प्रदेशाओं को प्रकाशित करते हैं आदित्य गणों के साथ भारती देवी हमारे यज्ञ की रक्षा करने की कृपा करें रुद्र गणों के साथ सरस्वती देवी हमारे यज्ञ की रक्षा करने की कृपा करें वसुओं के साथ आमनप्रत क्रीड़ा देवी यज्ञ की रक्षा करने की कृपा करें देवियां हमारे लिए अमृत धारण करने की कृपा करें त्वष्टा देव ने देवों को उचाने वाले वीर संतान पैदा किए त्वष्टा देव ने शीघ्र जाने वाले अश्व पैदा किए स्वस्थादेव ने सारा विश्व पैदा किया स्वस्थादेव बहुरूपी जगत के कर्ता है होता यज्ञ करने की कृपा करें हे वनस्पति देव आप अग्नि की कृपा से घी से घोड़े को भली भांति सींचिए अन्नमय हवि को देवों और उपदेवों के पास पहुंचाने की कृपा कीजिए आप हवि को अन्य देवों के पास पहुंचाने की कृपा कीजिए हे अग्नि आप तुरंत उत्पन्न होते ही बड़ोत्तरी को प्राप्त हो जाते हैं आप यज्ञ को धारण कर लेते हैं आप अग्रगामी हैं स्वाहा करके हवि समर्पित कर लीजिए आप उसे स्वीकार करो आप आगे चलिए आप हमारा कार्य साधे आपकी कृपा से देवगण शीघ्र हमारी हवि को स्वीकार करने की कृपा करें हे मेघदेव आपकी गति बाज पक्षी की भांति है आप हिरण पक्षी की तरह चंचल हैं आ परस्पर प्रथम उत्पन्न हुए उत्पन्न होते हैं आपने क्रंदन किया आपने समुद्र से उत्पन्न हुए उत्पन्न होते ही आप स्तुत्य हो गए आपकी महिमा सर्वत्र व्याप्त है वायुदेव ने यम के द्वारा दिए गए अश्वों को रथ में जोता इंद्रदेव सबसे पहले उस अश्व पर बैठे गंधर्व ने उसकी लगाम ग्रहण की बसों ने उसे सूर्यमंडल से निकाला हे मेघदेव गुप्त वर्ण के कारण आप यम हैं गुप्त वर्ण के कारण व्रत के कारण आप आदित्य हैं गुप्त व्रत के कारण आप तीनों लोकों में व्याप्त हैं आप सोम के साथ एकमेक हैं स्वर्ग लोक में आपके तीन वंदन बताए गए हैं हे मेघदेव स्वर्ग लोक में तीन वंदन बताए गए हैं तीन ही वंदन जल में बताए गए हैं तीन ही वंदन समुद्र में बताए गए हैं उतने ही वंदन अंतरिक्ष में बताए गए हैं आप परम जनक हैं हम वर्ण रूप में आपकी स्तुति करते हैं हे बलवान मेघदेव आप जिन-जिन को सींचते हैं हम उन उनको देखते हैं आपके खरों के निशान हमने देखे हैं यहां आपकी कल्याणकारी रसनी है जो ग्वालों की रक्षा करती हैं अमरता की रक्षा करती हैं भगवती स्तुति कहती हैं हरे हे ओमम ओम आत्मानम ते मनसारद जानामव देव पतयंतम पतंगम शिरो अपस्यम पृथ्वी सुगेभ रेण भरजे हमानम पादत्रे अर्थात हम आपको मन से जानते हैं स्वर्ग लोक से नीचे की ओर गिरते हुए सूर्य को जानते हैं आप जब पथ से जाते हैं तब आपके सिरे नीचे की ओर आते हैं हम उन सिरों को भी देखते हैं आप सुगम हैं हे हवे हम यहां आपके यज्ञ करने की इच्छा वाले उत्तम रूप को देखते हैं आप मंडल में जाते हैं जब आपके लिए हवि का भोग लगाया जाता है तब आप उसे ग्रहण कीजिए आप औषध रूप हवि को ग्रहण करने की कृपा कीजिए हे अरवान देव हमारे रस आपका अनुकरण करते हैं हम आपका अनुकरण करते हैं हमारी गायें अनुकरण करती हैं हमारी कन्याएं के भाग्य आपका अनुकरण करती हैं हमारे व्रत का अनुकरण करते हैं हमने आपकी मित्रता पाई देवताओं ने आपके पराक्रम का वर्णन किया हे अरवन यह अश्व सुवर्ण के सींगों वाला है इसके पैर लौह के हैं इसकी गति मन जैसी तीव्र है देवताओं ने उसे हव्य के रूप में ग्रहण किया इंद्रदेव सबसे पहले इस अश्व पर बैठे हुए थे अश्व पतले मध्य भाग वाले हैं बलवान हैं पुष्ट हैं दिव्य हैं हंसों की तरह एक साथ में चलते हैं ये अश्व स्वर्ग में स्वर्गीय आनंद को पाते हैं भगवती स्तुति कहती हैं हरे हे ओम मम तव शरीरं पतश्ना परवरं तं चित्तं बाध एवान्ध जिमान तव श्रृंगाणि विष्टदा पुरत्र रणेस जर्वराणा चरंती हे अरवन आपका शरीर ऊपर की ओर जाने वाला है चित्त वायु जैसा गतिशील है आपकी पताकाएं जंगलों में दावानल के रूप में विचरण रही हैं हे अरवन हावे गतिशील है मन की तरह तेजी से ऊपर की ओर जाते हैं इसका धुआं आगे की ओर ले जाया जाता है नाब इसका अनुकरण करती हैं पीछे-पीछे पाठ करते हुए कविगण चलते हैं हे अरवन आप ऊपर परम स्थान की ओर गमन कीजिए आप माता पिता से मिलिए यजमान देवताओं से जुड़े देवगन हमें अपार बैभव प्रदान करने की किरपा करें। पुना भगवती सुर्ति कहती हैं। हरेहे ओम ओम समिध्धों अध्या मानुशों दूरोने देवों देवान यजसी जात वेदाहं आचबहं। मित्र महाश्चिकित्वांत्वां दूताः कवीरासि쁘चेताः अर्थात हे अग्नि आप समिधा युक्त हैं आप सर्वज्ञ हैं आप मनुष्यों के यज्ञ में देवताओं को आमंत्रित करने की कृपा कीजिए हम आपका आवाहन करते हैं आप हमारे मित्र हैं आप चेतना संपन्न हैं आप कवि हैं A debeta on ke dute